महाभारत द्रोण पर्व त्रिचतवार अंशोध्याय है पांडवों के साथ जद्रथ का युद्ध और व्यूह द्वार को रोक रखना संजय वाच यन्माम् राजेंद्र राजेन्द्र से विक्रम शृणुत सर्व्यथा पाण्डुन योधयथ संजय कहते हैं राजेंद्र आप मुझसे जो सिंधुराज जिद्रत के पराक्रम का समाचार पूछ रहे हैं वह सब सुनिए उसने जिस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया था वह सारा वृत्तांत बताऊंगा तमू खुर्वाजिनो वश् सैंधवा साधुवाजिन श्वसन हो परम रंग के वे रहकर अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले वायु के समान वेगशाली तथा तो नाना प्रकार की चाल दिखाते हुए चलने वाले विशाल अश्व जद्रथ को वहन करते थे गंधर्व नगराकार विधिवत कल्पित रथम तस्भ्य शोभ केतुर्ज तो महान विधपूर्वक सजाया हुआ उसका रथ गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था उसका रजत निर्मित एवं वाराह चिन्ह से युक्त महान ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ा रहा था श्वेत पताभ राजिंग श्वेत छत्र पता, का चामर चंद सब लिंग तारा स्वेत पता का चवर और राज चिन्हों से वह आकाश में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा था मुक्ता भद्रपीश्वरण भूषित तदेअस्म वरूतम रथ उसके रथ का मुक्ता मणि सुवर्ण तथा हीरो से विभूषित लोह में आवरण नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश के समान सुशोभित होता था सविस्फार्य महचापम कि बहुन तत्खंडम पूर्या मास अपने उसने अपना विशाल धनुष फैलाकर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करते हुए योग के उस भाग को योद्धाओं द्वारा भर दिया ने तो डाला जिसे अभिमुनोंता सहसा किं त्रिभर्वाणीअष्टभिस्कोदरम धृष्टुम तथा ष्याटम दशभ दुपदम पंचभ सप्तंडीनमं के पंच विश्वा द्रौपदेत युद्चं तो सप्तिया से सूदन इसोजाले महता तद्दूत उसने सात्विकी को तीन भीमसेन को आठ जृष्ण जुम्न को साठ विराट को दस द्रुपद को पांच शिखंडी को सात केके राजकुमारों को पच्चीस द्रौपदी पुत्रों को तीन तीन तथा युदेठिर को सत्तर तीखे बाड़ों द्वारा घायल कर दिया तत्पश्चात बाणों का बल भारी जाल सा बिछाकर उसने से सैनिकों को भी पीछे हटा दिया यह एक अद्भुत सी बात थी अथाशित न भल्लेनादेशमुक चिछेद प्रसन्न राजा धर्मपुत्र प्रता प्रतापवा ततापी राजा धर्मपुत्री रिष्टि ने एक तीखे और पानीदार भल्ल के द्वारा उसके धनुष को काटने की घोषणा करके हंसते हंसते काट डाला अक्षणोन महात्रेण शौन्यताय का्मुक विव्याध दस भे पार्थम ताशवाणि त्रिभी उस समय जद्रथ ने पालक पलक मारते मारते दूसरा ध्रुत हाथ में लेकर युधिष्ठिर को दस तथा अन्य वीरों को तीन तीन बाणों से बिन्द डाला तस्तःघवित्रिभिस्त्रि धनुर्धत्र क्षिप्रपात उसकी स्फूर्ति को देख और समझकर भीमसेन ने तीन तीन भल्लो द्वारा उसके धनुध्वज और छत्र को शीघ्र ही पृथ्वी पर काट गिराया सौदाताय बलवान् सज्ज कृत् च काीमशपात के धनुरास तब उस ने दूसरा धनुष कट जाने पर उसने अश्वहीन उत्तम रथ से कूद कर भीमसे के रथ पर जा बैठे मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा हो तथा साध संघ्रष्ट साधु सिंधुराज तत्कर्मा प्रेक्षा श्रद्धेयम अद्भुतम् सिंधुराज के उस अद्भुत पराक्रम को जो सुनने पर विश्वास करने योग्य नहीं था प्रत्यक्ष देख आपके सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में भर उसे साधुवाद देने लगे again संक्रुद्धां पांडवातेधारा तर भूता सर्वा देवाभ्यपूजयन जद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से जो क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक लिया उसके उस पराक्रम के सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे सौभद्रेण हतोरा पाण्डूना दर्शि पंथ सैंदवन निवारि सुभद्रा कुमार अभ्यु ने पहले सहित बहुत से गदराजों को मारकर कर में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखा दिया था उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। युत मत्स्य पांचाल पांडवाचान पद्यंत प्रे कुण वे वीर मत्स्य पांचाली तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यूह पर आक्रमण करते थे परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पाते थे यो जो ही द्रोणादी कम तबाह तम तमेव प्राप्य सैंधु प्रत्यवर आपका जो जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता उसी उसी से श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर कर जयद्रथ उसे रोक देता था इति श्री महाभारते द्रोण पर्वणी अभिमन्युवध पर्वणी जद्रथ युद्धे त्रिचत्सो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में जयद्रथ का युद्ध विषय तैतालीसवा अध्याय पूरा हुआ